मोक्ष मानस ज्ञान स्वर्गवन न परोक्षां किन्तु तृप्तिवत प्रत्यक्षांक्त होता हुआ तो मोक्ष मणस्या मोक्ष मणस्य ऐसा भी पाठांतर है आठ नंबर टिप्पण कर करें ज्ञान का फल स्वर्ग के समान मरने के अनंतर होने वाला परोक्ष मत न समझे किन्तु तृप्ति के समान व प्रत्यक्ष ही हुआ करता है अतः प्रकृति ज्ञान फल से मनो निरोध से इसलिए परोक्ष फलत्व अभाव होने के कारण से ही प्रकृति प्रकृत ज्ञान प्रकृत ज्या प्रकृत क्या है आत्मा सत्य कार्य ज्ञान का फल मनोनिरोधस्य निरोध से जगह क्या मनोक मन का निरोध रूपा क्योंकि शंका यह हो रहा था वे मन का निरोध अनित अनिरुद्धता अनित हो गया ऐसे नहीं जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति भेद से ज्ञान फल से वैविध्या जीवन मुक्ति और विदय मुक्ति का भेद से ज्ञान का फल भी दो है तो आद्य से मनोनिरोध उपलक्ष्य तस्या तिहादि वैशिष्ट न जो पहला मान जीवन मुक्ति का दृष्टिकोण से मनोनिरोध से उपलक्षित जो है तिहादि वैशिष्ट अनित्य दिहादि से विशिष्ट रूपेण वाला नित्य हो रहा है द्वितीय से निरुपादिक न दोष लेकिन दूसरा जो पक्ष जो द्वितीय मुक्ति पक्ष में तो निरुपादित हो जाता है उस स्थिति में नित्य ज्ञान का फल अनुभव में आएगा अत कोई दोष नहीं है इस बात को तो मन में रखते हुए का प्रत्यक्ष बताने के के लिए प्रसंगम प्रकृति आज इस भूमिका बांधेंगे और द्वारा उसको निगृहित मनस निर्विकल प्रचार सत विज्ञेय सुषुप्त न तत्म निरुद्ध निगृहित मन निरुद्ध हो दिया गया मन का निगृहित अवस्था निर्विकल्प और मन का स्थिति में सर्वकल्पना रहित अवस्था है वो तो विवेक युक्त विधि मत मनस विवेक युक्त मन का जो प्रचार जो व्यापार है जो व्यवहार है जो स्थिति है विशेष रूप से योगियों के द्वारा ही जानने योग्य होता है हर व्यक्ति निरुद्ध अवस्था को समझ ही नहीं सकता अनुभव तो करना दूर की बात क्या ऐसा भी संभव है कि मन निरुद्ध हो और हम निद्राज दोष से ग्रस्त न हो अविद्या से ग्रस्त न हो ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या? क्योंकि लोगों को यही पता मन निरुद्ध कब रहता है मूर्चित अवस्था में या निद्रावस्था में या दारू पी अवस्था में मन निरुद्ध जैसा है लेकिन ऐसा भी सुनने का तो आश्चर्य होगा जो आदमी दारवादी से उन्मत नहीं है मूर्छित नहीं है निद्राग्रस्त नहीं है फिर भी मन निरुद्ध है तो योगियों के प्रत्यक्ष का विषय है सुश्रुप्ति में ऐसे मतलब सुशुक्ति काल में चित्त की वृत्ति अन्य प्रकार की रहती है सुशुप्त समाधि में जैसा चित्त की अवस्था है मन की अवस्था है उसके अपेक्षा में भिन्न नहीं होता है इसलिए कहते न तट समरुद्ध अवस्था के समान में मन नहीं होता कि मन अवस्था में अविद्या और वहां मन अविद्या रहित समाधि में अर्थात एक तरह से निद्रा अवस्था में मन सभी सभीजता को प्राप्त है उसे सारी वासनाएं अंदर ही बैठी हुई है, है ना सभी जता है और समाधि में निर्वीजता है अंदर है इसलिए दिया उस एक नंबर टिप्पण नही दिए आप दोबारा क्यों कह रहे हो न तत्समान पुनरुप्ति दोष हो जाएगा चन्नो ऐसे नहीं कहना अन्य समत्व और एक रूपत्व बाबा अन्य समत्व दोनों का एक समान रूप था नहीं है वे दोनों पर्यायवाची नहीं है तथा हि पुरुष द्वितीय निरुद्ध मनोत्वय प्रचारस्य अस्ति अन्यत्तम न परं समत्तम तथाच अनित्यक्त्यति भावसामि शंका सुषुप्तम प्रचारे इति असमतोक्तृति तथा हि पुरुष द्वितीय निरुद्ध मनोत्वय प्रचारस्य पुरुष के द्वारा द्वितीयत्व निरुद्धमन कि दो प्रकार की प्रचार अवस्थाओं में अन्य जो कहने पर वह समत्व के समान नहीं हो सकता कि जो कहने के बाद वह मन में आ सकता है भले भिन्न है जैसे पुरुषत्व में दो आदमी है कि दोनों भिन्न तो है लेकिन दोनों समान भी है वयोस समान है धन से समान है तो समान हो सकते कि नहीं हो सकते भिन्न तो आदमी होते हुए भी यह आदमी उस आदमी से अलग है किंतु समान भी है ऐसे व्यवहार लोक में होता है भिन्न होता व भी इन ऐसा यहां में नहीं करना भिन्न होता व समत्व में नहीं है दिखाना है दोनों भिन्न है और सम भी नहीं है, है। तो लोक व्यवहार में अनेकों भिन्न भिन्नों को भिन भिन भी समत्व जैसे अनेक घट है एक घट दूसरे घट से भिन्न इन दोनों ही घटत समान है समत्व है उस प्रकार से यहाँ नहीं है निरुद्धमन और जो है प्रचार जो सशक्तिगम निद्राम दोनों मन भिन्न है और समी नहीं है संकल्प अकुवद बाय विषय भाव निरिंदना प्रशांत निगृहित निरुद्धम मनोवती में यह बात स्पष्ट रूप कार्य ऐसा गुरु और शास्त्र से जान करके साक्षात्कार कर लेता है तो मन संकल्प वस्तु पदार्थ साक्षा पर संकल्प को न करते हुए क्यों भाई विषय भाव है भाई विषय का न होने पर संकल्प को न करते हुए प्रशांत निरिंदांत क्या है रहित अग्नि के समान प्रशांत और निग्रहीत है निरुद्ध है निग्रहीत से निरुद्धम मनोभवती मन निरुद्ध होता है यह बात कह दिया गया था जब हो गया हा संपूर्ण केवल मन की स्पंद संकल्प मात्र ही है ये जो स्वीकार कर लिया आपने मनसो यमी भाव है द्वेता भाव था और इसलिए मन का अमरी भाव अवस्था में मन का संकल्प रहित अवस्था में द्वैता भाव भी हमने कह दिया है तम ऐसा वायह जो मन जिस प्रकार का है, कैसा है? मनसो, निर्विकल सर्व कल्पना वर्जित सकल कल्पनाओं से रहित निखिल वृत्ति रहित द्वैत विषय विशिष्ट सकल प्रकार के वृत्तियों से रहित है विवेकवत विवेक से युक्त और कैसा है मन पूर्णतया नित्या नित्यान का विवेक से युक्त है ऐसे मन का प्रचार प्रचार यह सत प्रचारो विशेषेण ज्ञ योगी भी ऐसे मन की जो व्यवहार है जो अवस्था विशेष है जो स्थिति है वह हर आदमी जान नहीं सकता विशेषेण ज्ञ कि योगि योगियों के द्वारा ही विशेष रूपेण होता है मन की वह अवस्था विशेष नो सर्व प्रत्याद मन प्रचार है निर्मित प्रत्यावा विशेषा किंत विशेष पूर्व पक्ष पूछता है योगी भी क्या हर राहज अभव कर रहे बात निरुद्ध निर्विकल्प जो मन को सभी अनुभव कर रहे हैं कहता विशेष प्रत्याभाव का प्रत्या का निरोध अवस्था अपने में भी स्वाप में भी सभी अनुभव करते हैं ये पूर्व पक्षी की आशंका है प्रत्याभावे सकल प्रकार की वृत्ति के अभाव होने पर यादर्शा यादर्शा, मनसा शक्ति में स्थित मन का जैसा प्रचार है जिस प्रकार का जो अविद्या मात्र अविद्यात्मक प्रचार इसलिए कहते हैं, तो इसमें क्या है, है माना जाता है निरुद्ध अवस्था में भी मन उसी प्रकार रहेगा अविद्या ही होगा प्रत्यभाव अविशेष क्योंकि वहां किसी प्रकार का ज्ञान विशेष नहीं है कि विशेषापर क्यों किया कि योगी योगि योगियों के द्वारा विज्ञाए ये चेत अतच्य तय वैसा नहीं है नहीं जैसा तुम कार्यो वैसा नहीं है क्यों नहीं है प्रचार से सुज्ञान न तातव्यमस्तय ना तो ज्ञा सु उसका हेतु तो क्या है प्रत्यय अभाव तो दिया सुष्व्ध्ध सुष्व्ध्ध समा पक्ष क्या करना सुषिप्तुल्युप्त रहा है निरुद्ध मन कैसा है सुषिप्त सम्य हेतु क्या दिया प्रत्यभाव प्रत्य का प्रत्यक दोनों में समान होने से यथा मूर्खावस्थ है दृष्टांत क्या करता है मूर्खावस्त ऐसे पूर्व मान जिद्धांत के नहीं, नहीं। बहुत भाई सुषिप्त समय सुषिप्त अन्य प्रकार कि में अन्य की स्थिति होता है मन का कैसी स्थिति होती है मन का कद अविद्या मोहत्तमो ग्रस्त उस समय अविद्यातमो ग्रस्त विद्या का अभाव व्यावृत्ति के लिए कहा दिया विद्या का वाव है ब्रह्म विद्या नहीं है हम ब्रह्मास्त नहीं है विद्या के अभाव से होने से अविद्या का कार्यभूता व्या रहेगा भिन्न, रहेगा अविद्या का मोह अविद्या मोह का विशेषण दिया गया और चित्तभ्रम में अतिव्याप्ति वर्ण करने के लिए तमह विशेषण चित्त ब्रह्म में अति व्याप्ति करने के लिए तमह शब्द विशेषण दिया विद्या में अति वाहन करने के लिए मोह विशेषण दे दिया मोह विशेषण और तमो तो विशेषण दोनों विशेषणों का फल बता रहे अविद्या तो मोह तमो तो अविद्याशेषण ऐसा अविद्यात्मक तो मोह से अभिन्न है इतना विशेषण देना बड़ा सीधा गज है तमो तो ग्रस्त तमो तो ग्रस्त तम तो से ग्रस्त है मन अगले तो नहीं मोहरूपितम से ग्रस्त मोहरूपितम तो से ग्रस्त क्यों कहते हो भ्रांति में निवारण करने के लिए चित्त भ्रम में निवारण करने के लिए अच्छा ठीक है रुद्राइ रखो ग्रस्त बनना अविद्या तो विश्लेषण क्यों दिया आपने विद्या में अति व्याप्ति में विद्या का अभाव का व्यावर्तन करने के लिए क्या तो विद्या करके कहना पड़ा ना विद्या के अभाव से मोह है नहीं अविद्या भाव पदार्थ विद्या भावात्मक मोह है वह मोह ही तम है से यह मन, इसे अविद्या अभिन्न मोह और मोह से अभिन्न तम, से ग्रस्त है मन, अतएव अंतर्न अनेक अन्य प्रवृत्ति बीज वासनावत वा मन सा क्योंकि क्योंकि अंदर में छिपा हुआ अनेक कारण ही भूता बीज रूपा वासना है।, है, है।, है, है? है और अभी अनेक प्रवृत्तियां कैसे अच्छी हैं। क्या अगर नहीं अभी अनेक अन्य प्रवृत्ति है वास्तव में अनेक अनर्थों के कारण ही भूता प्रवृत्ति का कारण बीज वो जो तो वासना मन में में ये समस्या है कि देखो ने नीका अंतरली हुई है क्या अनेक अनवृत्ति नाम बीज भूता वासना अनेक अन देने वाले प्रवृत्तियों का कारण भूता बीज भूता जो वासना मन से इति, इति, ऐसा मन से विचित्र होती है हुताश बीज विशिष्ट सुन आत्मसत अविद्यापरीत क्या है निरुद्ध अवस्था वाला मन कैसा है वो अलग है वहां आत्मसत्यानुबोध से हुताश हुए सत्यानुबोध रूप अग्निश कहते खुद को खाने वाला जो जो डाला जाए श्वास खा जाने वाला अग्नि उससे प्लुष्ट उसे जल गया राख हो गया ज्ञान अग्नि दग सर्वकरणी इसे क्या जल गया अविद्यादि अनर्थ प्रवृति बीज्यादि अनवृति बीज जल गया है निर्वीज हो गया ऐसा है निरुद्धमन ना का ऐसा है ना फर्क सशक्तिगमन कैसा है सभी निरुद्धगमन निर्वीज हो गया है ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जलाकर के राख कर दिया गया है समस्त बीज रूपी वासना है, ऐसा है मन जिस सत्य से अनुभदो यो व्याख्यान आत्मा ही सत्य ऐसा जो गुरुशास्त्रो दृष्ट साक्षात्कार हो गया जो व्याख्यान की गई थी अग्नि वही क्या है अग्नि, अविद्यादीनि अनेक नष्ट हो जल चुके हैं राख हो चुका है क्या अविद्यादीनि जो अनेक फल प्रवृत्ति के कारण बीज है जो यश्य तस्ती मन का विशेषण प्रकर्षण इसलिए क्या हो गया है तो अन्य वो। शुक्ति में जो है वो अलग ही है निरुद्ध में जो है वो अलग ही है दो अतएव वह अन्य है अन्य होता होगी वह नहीं है क्योंकि उसके आगे जोड़ रहे प्रशांत सर्व क्लेश राजस रजस स्व प्रचार मन हमेशा प्रशांत रहता है प्रकृष शांत होता है सर्व क्लेशात्मक रजोगुण से रहित होता है ऐसा होता हुआ स्वतंत्र प्रचार तो ब्रह्मस्वरूप अवस्थानात्मक स्वतंत्रता तो से युक्त है स्थिति मन का निरुद्धावस्था में अतो न तत्सम क्योंकि कालीन जो मन का है विद्या के अधीन है निरुद्ध अवस्था का कालीन मन सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो तो न तत्सम इसलिए यह मन जो है मन के समान नहीं है तस्मा तो इसलिए यह बात जो कहा गया बिल्कुल सही है सविज्ञात उसे योगियों के द्वारा जाना जा सकता है योगियों तो द्वारा ही विज्ञाई है वो ऐसा जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है प्रचार का भेद में कारण क्या है शिप्ति और समाज स्तमन के व्यापार भेद का हेतु क्या है तुक्या? प्रचारण नहीं व्यापार स्थिति विशेष मन का यहाँ तो व्यापार स्पष्ट दिख रहा है ना वृत्ति बन रही है घटबड़ तो प्रगणन कर रहे हैं प्रचारण हो रहा है ना बाहर गया प्रकृष्ट रूप ना चर चला गया बाहर और वृत्तियों को पकड़ लिया इसका न प्रचार वृत्ति निकलना एक व्यवहार और सुशुप्ति में भी वृत्ति है लेकिन वो ब्रह्मागर हो जाती है ये अंतर है तो इसमें क्या कारण है इस का वो बता लियते ही सुषिप्तन तन तन्न लिये तदयोग निर्वयम ब्रमो ज्ञानलोकम सम मन का सुषिप्त और समाहित्व जो व्यवहार वेद में कारण है वही यही है कि मन सुषिप्त अवस्था में अविद्या में लीन है और निरुद्ध अवस्था में लीन नहीं है लियते ते सुषिप्त सुशिप्त अवस्था में मन अपने कारण उतार विद्या में लीन हो जाता है अन्नगृहित किन्द निरुद्ध मन उसमें लीन नहीं होता विद्या में लीन नहीं रहता किंतु ब्रह्माकार को प्राप्त कर जाते सारे वृत्तिया ब्रह्माकार को प्राप्त ब्रह्माकार को प्राप्त ब्रह्म का कोई आकार तो नहीं कि ब्रह्माकार तो व्यवहार में वे कह दिया जाता है जैसे घटाकार वृत्ति हो गई ब्रह्माकार वृत्ति होगी कहने ब्रम्ह का क्या आकार है क्या कोई क्यों जागर को प्राप्त हो जाए वृत्ति कोई आकार तो है नहीं ब्रह्माकार वृत्ति होना प्रकाश स्वरूप स्थित हो जाता जाना तदेव तो निर्वयम ब्रह्मा उस समय तो सभी और यह मन व निर्मय ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त ज्ञान को प्राप्त है प्रकाश स्वरूप का तो प्राप्त है भय शून्य केवल ब्रह्म ही रहता है उस समय तदै ब्रह्म तो ब्रह्म वरूप तद विशेषण निर्वयमित वह ब्रह्मस्वरूप ही रह जाता है कैसे ब्रह्मस्वरूप है वो जो ब्रह्मस्वरूप है प्रकाशात्मक है चार और पूर्ण रूपे ऐसा ही अनुभव में आता है समय सुषिप्त ही यस्त सर्वा भी अविद्यासना भी सह तमोरूप अविशेष रूपम बीज भाव आते निधम निगृहित में क्या हो रहा है इसलिए सुशुक्ति में सर्वा भी अविद्यासना भी समस्त अविद्या जो अनेक प्रकार प्रतिज्ञान होते हैं उनके बीज रूप वासनाओं के सहित सह रूपम अविशेष रूपम बीज भिन्नत्वेन कार्य अप्रतीत नहीं होता मतलब अज्ञान रूपी या विद्या रूपी कारण रूपेण नहीं अवस्थित रह जाता है अविशेष रूप ये मतलब है और उसको क्या हम कहते बीज भाव में स्थित होना उस भाव को प्राप्त हो गया उस बीज भाव को प्राप्त होने को हम कहते हैं मन का लय होना मनोलय अलग है मनोनाश अलग चाहती निरुद्ध में क्या हो गया से मन नाश हो गया क्यों सर्वम जगत में क्या हो गया संकल्प पदार्थ बने रहा अतय संकल्प बने रहा संकल्प रूप मन भी खत्म हो गया उस निरुग्ध अवस्था अवस्था में कहा जाता है तक ऐसा उस मन को जो बीज भाव को प्राप्त होता है जैसे ठीक से विपरीत हम क्या करते हैं विवेक आग जो ज्ञान है तो हो गया आत्मा तो तो सत्य है मन और के समस्त सही सारा संसार मित्र विवेक विज्ञानपूर्वक हो जाए हो जाता जब तब नापद्यते, ना ना उसको निगृत प्राप्त नहीं करता यस्मात् इसलिए ऐसा तस्लिए युक्त प्रचार वेद से समाहितस्य सा इसलिए शुक्त मन और भेदार व्यवहार करते व्यवहार में जो भेद है वह उचित तो ही है क्योंकि में, में तो नतीजा गया ठंड लगने लग गया तब तो हो जाता है ना निकलाना लगता है इसलिए कहते हैं कि वो तो बिल्कुल जाड्यवस्था है सुशक्ति में और यहाँ चेतन अवस्था है समाधि में बिल्कुल अलग है यदा ग्राह ग्राहक अविद्यात मलद्वय वर्जित अविद्यालय वर्जित जब ग्राहक रूपा अविद्यालय है जागृत अवस्था में स्वप्न में दोनों में बाहि प्रकट है और सी में बीज रूप में बैठा हुआ है यानी वहां भी ग्राहक ग्रह बैठा हुआ है बीज में छिपा पड़ा है इसी तीनों ही अवस्थाओं में रूपा, रहता है। में यदा तदा परम क्या होगा? जो अद्वै जो परम है, है, ऐसा उस समय वहां मन ब्रह्म रूपता कोई प्राप्त हो गया है देव, रह गया ही रह जाता है। मन भी नहीं रह गया वास्तव मन भी ब्रह्म रूप हो तो गया मतलब क्या वास्तव मन, मन अब खत्म हो गया उसका अर्थात मिथ्या मिथ्याकारी निवृत हो गया क्या ब्रह्म ही रह गया ब्रह्म कैसा है निर्भय द्वैत ग्रहण से भय निमित्त निमित्त से क्योंकि ये द्वैतमती तथा भयम ऐसा की एक चार दो में कहा हुआ है अतएव द्वैत ग्रहण का ना होने पर भय निमित से द्वैत ग्रहण से भय का द्वैत भाव होने से वह निर्भय है वह ब्रह्म भय रहित शांतम जिसले भय रहित है इसलिए वह शांतम भयम ब्रह्म शांत है सलिए विद्वान विवेदी कुतश्चना ना। विद्वान नाचना ऐसे दो बार आया है वह किसी से भय नहीं खाता और कभी भय नहीं खाता तदेव विशेष उसी को और विशेष से समझाया जब त्ञान आप तो चैतन्यम और विशेष समझा ब्रह्म कैसा है ज्ञान है वो ज्ञानी का मतलब जब तेव ज्ञान वृत्ति ज्ञान लेना अनुभूति आत्म स्वभाव स्वरूप आलोक ज्ञान अलगनीय प्रकाश है वही आलोक है वही प्रकाश है यहाँ त्रह्म जिसके अंदर ऐसा है जिसका स्वरूप ऐसा है पुशुकते ब्रह्म ज्ञान विज्ञानी करसघन प्रत्यर्थ आने का मतलब एक एकमेवद विज्ञान घन है और आनंद घन है इसलिए घन कैसे बोल दिया बोलिए समंत शक्ति तो आधार पर समंत तो, समर्वतो व्योग से जैसे नमक का ढेला लवण घनम ऐसा होता है जहां से लोगो वहीं से नमकीन है उसी प्रकार जहां से भी देखो वहीं से ज्ञान ही कर आकाश के समान सर्वत्र निरंतरता है व्यापकता परिवी है इस ब्रह्म ब्रम समझो ब्रह्म व्यापक है अब उस युद्ध अवस्था में अनुभव जो हो रहा है वह मन के द्वारा जो हो गया स्विथ्यापूरक स्वादिष्ठान का जो ज्ञान प्रकाश अभिया जो अनुभव होने लगता है तो ब्रह्म और कैसे अनुभव में आते स्थिति में वर्णन करने जा रहे प्रकार प्रकारांतर से भी प्रकृत ब्रह्म को ही निरूपण करने जा रहे हैं अजम अनिद्रम स्वप्नमूपगम सकृत विभात नोपचार जन्मा है इसीलिए उसका ना कोई कारण शरीर है अनिद्रनिद्रम कारण शरीर अस्वप्नमें सुख शरीर रहता अनामकम रूपकम नाम रूपात्मक स्थूल शरीर से भी रहित शरीर त्रय से रहित है वह ब्रह्म जो अज हो जो ज हो जाता है उसी में क्या रहेगा शरीर त्र जिसका ज नहीं है जो अज है वो शरीर है सक्रत विभाग सदा भासने वाला एक बार भाषित हो जाए सदा ही रहने वाला अभी भासित हो रहा है उसी के सर्व सर्व है ये से ये उसी प्रकार सब कुछ बासित बासित हो रहा है अच्छा इसलिए इस समय भी सामने प्रकाश वही भाषित हो रहा है लेकिन भ्रमवशात भाषित होते हुए न भाष रहा समझ रहे हैं अत कह जाता है एक बार भाषित हो जाए वो सदाई भाषित रह जाता है सर्वज्ञ सर्वम जाना ऐसी व्याख्या नहीं करना है? यहां सर्विद शब्द है ना? जानाती ऐसे या वाक्य नहीं किया जाएगा तर ऐसा लेना। च सर्वंचना ऐसा लिया जाए वही सब है और वही ज्ञान रूपी है नित्य प्रकाश और सर्व ज्ञान रूप है वो ऐसा होता हुआ ज्ञान स्वरूप होने से नौपचारक संचना ऐसे ब्रह्म में कोई उपचार समाधि आदि कर्तव्य वास्तव में नहीं रह जाता है ये समाधि भी इसलिए कहानी का तात्पर्य क्या ब्रह्म में समाधि भी नहीं है वो भी आज ज्ञान के ही अंदर माना जाएगा मैं अभी तक असमाहित अब समाहित हो गया ये भी अज्ञान काल में ही है ब्रह्म न तो निद्रा है न सुशक्ति है न जमारी न समाहित मन है न असमाहित मन बने निरुद्ध मन है न लीन मन है ऐसा कुछ भी वहां नहीं है जन्म निमित्ता भाव सब बाह्य अंतर अजम जन्म का निमित्त ही नहीं अविद्या अविद्याचित ग्राहक ग्राह दोनों प्रकार के मल से जब चित्रहित हो गया है तो जन्म का निमित्त ही नहीं, नहीं रह जाने से वास वह बाहर सर्वत्र अजन्मा ब्रह्म ही विद्यमान है ऐसा समझा सबायाभ्यंतर जहा ये मुंड का मंत्र है व्यंत्र अज ही रहता है अविद्यामित में जन्म जन्म कैसा होता है अविद्या के कारण से है। में सर्प का जन्म वो भी अविद्या के वजह से अविद्यामित में जन्म रज्जु सर्विद्या अविद्यामित जन्म होता है रज्जु में जैसे सर्प का जन्म आदि देखने को मिलता है इस प्रकार हम पहले भी कई प्रकार से समझा चुके हैं कह चुके हैं बता चुके हैं साच विद्या, और विद्या को हमने ऐसा गुरु शास्त्र के उपदेश के माध्यम से उत्पन्न साक्षात्कार के द्वारा निरुद्ध कर चुके हैं यथ हाँ जिसलिए ऐसा है अतम इसलिए वो ब्रम को हम अज कहते हैं और जिसलिए अजय अतएव अनिद्रम जिसले वो अजय इसलिए वो कैसा है अनिद्रम निद्रा रहित है मैंने तत्व अज्ञान रहित है तत्व का अज्ञान से रहित है आत्त तत्व के अज्ञान रहित आत्म तत्व का अज्ञान युक्त होना ही निद्रा है और आत्म तत्व अज्ञान रहित हो जाना ही समाधि है मोक्ष है ब्रह्म है रात तत्व युक्त हैं, तो सुशक्ति में आप अज्ञान तो से रहित हैं आप तो आप मुक्त हैं जो मुक्त हैं, इसलिए कहते हैं दिया अविद्या लक्षणा, अना माया निद्रा निद्रा क्या चीज है जो स्वयं बता दिया अविद्या रूपा, जो अनादि माया है उसे अनिद्रा जब से कह दिया वह अनिद्रा नहीं है जिस स्थिति में उस स्वरूप का नाम अनिद्रम ब्रह्म स्वापेण आत्मना प्रबुद्धः माया रूपी निद्रा निद्रासे निद्रा, निद्रा आप विद्वान जो है जग चुके हैं अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं अतव अद्वैत स्वरूप से अद्वैत स्वरूपेण आत्मना आप जग चुके हो तो अस्वप्न इसलिए अस्वप्नम है नाम रूपे है और इसी जागे जागृत देवी नाम रूपा तो जगत जब व्यवहार कर रहे हैं एक कैसा व्यवहार हो रहा है आविद्या, आविद्या ना, अप्रवोध अप्रवोध में न जगना। में न जगना स्वरूप विद्या के कारण से ही नाम रूपे, अस्य नाम रूपे रूपे अस्य में इस विद्वान के द्वारा अप्रबोध कृत में ही नाम रूप होता है प्रबोधाच आधीय विद्वान जग गया दोनों ही नष्ट हो जाएगा उसी प्रकार जिस प्रकार रज्जु में देखा हुआ सर्प नष्ट हो गया नाम भी खत्म आप क्या बोलोगे आप रज्जु बोलोगे ना न हो शाम बोलोगे ना उसके आकार ही रह गया ना नाम रह गया ना आकार दोनों नहीं रह गया न ना नाम ना अभिनिये ब्रह्मा रूपे व न प्रकारेण इसीलिए उस ब्रह्म को किसी नाम शब्द नहीं कहा जा सकता और न किसी प्रकार से उसके आकार का ही वर्णन हो सकता है इसलिए वह ब्रह्म क्या हो गया वह नाम और रूप से रहित स्वरूप हो गया मैंने स्थूल शरीर आकार आदि से भी रहित है वो मैंने ब्रह्म को किसी भी शब्द की शक्यार के द्वारा आप कथन नहीं कर सकते इसे में कहा दो चार और दो नौ में दो बार कहा मन श्रोतेवाद सदैव विभाग और कैसा है वो सकृत विवाद एक बार विभाद प्रकटीभूतम यना तो पारे पुनर् आवरण अज्ञान विनष्ट सती थी न पुनस्ती आ तो सकृत टिप्पण कर तो होता है हमेशा एक पर आपने सदैव कैसे कर दिया सकृत क्या होता है एक एक बार प्रकाशित होता है उसका अर्थ आपने कर दिया सदैव विवाद बाझकार ने कर दी कैसे तब समझा देखो एक बार विवाद एक ही बार प्रकटित होता क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि अनाज नोत्तम थे।, थे उसकी उत्पत्ति तो कोई कर नहीं सकता पुनः आवरण क्योंकि दो एक बार जब आवरण रूपा ज्ञान नष्ट हो गया फिर दोबारा उसको आवरण कर डालेगा ऐसा आप नहीं कर सोच सकते हैं न पुनः तिर भूय विभाषती इसे दोबारा होकर दोबारा होगा तीसरी बार बात होगा तीसरी बार होगा, ऐसा ऐसा बारंबार बारंबार वो छिप जाए, हो जाए, बारंबार प्रकाशित हो हो, प्रकाशित नहीं होता। इसलिए कर दिया एक बार किसी कारणवश अनाधिकार से भ्रांति से अज्ञान की वजह से छिप गया तो छिप गया बारम्बार ऐसे छिपते रहेगा बारम्बार आपको तो जगाते रहना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है इसलिए कहते सदैव सदा भारूपा जिनके स्वयं प्रकाश में सदा प्रकाश रूपये जीव है जो जीव है जो उपाधि स्थित है वह अहम रूप ग्रहण का अनुदयी का नाम ही मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का ज्ञान का अनुदय द्रोभाव है मैं ब्रह्म हूं यह ग्रहण हो जाए भात हो गया अर्थात जब तक करता हम भोगता हम यदि अन्यथा ग्रहण उदय रहेगा तब तक यह अज्ञानवशा जीव भाव आविर्भूत है। और जब ब्रह्म भाव घासित हो गया भाष स्वरूप होने के नाते वह सदा ब्रह्म ही अनुभव में आते रहेगा अग्रहण अन्यथा ग्रहण भाव, आविर्भाव भाव, वर्जित देखो क्योंकि भाव, क्यों है प्रकाश अग्रहण अन्य ग्रहण आविर्भवी रात्रि तमश विद्यालक्षण सदा प्रवादत्वे प्रभात तदभा चेतन भारूपत्वाच युक्त इति जैसे रात्रि और दिन इसका निमित्त कौन है सूर्य सूर्य निमित नहीं है सूर्य के वजह में दिन होता है ना रात होता है यह आपकी भ्रांति है सूर्य सदा से प्रकाश स्वरूप है वहां का उसी के दिन रात होने वाला है वो क्या सूर्य अपना आप जाएगा क्या न सूर्य उगता है न सूर्य छिपता है कृतवी घूमती है आप जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में आप बैठे हैं वह हिस्सा जब सूर्य हो जाए, आपको प्रकाश मिलता है वही हिस्सा जब घूमते हुए विमुख हो जाए तो रात हो जाता है पृथ्वी घूम रही है इस वजह से दिन रात होता है यदि आप भ्रांति कर रहे हैं सूर्य उग गया दिन हो गया सूर्यास्त हो गया तो रात हो गया उसी प्रकार ग्रहण ग्रहण वैसा मन का खेल है आत्मा में नहीं है आत्मा की वजह से बंधन मोक्ष आपके मन के वजह से बंधव रोक्ष तो मन का खेल और कुछ नहीं ग्रहणा ग्रहणी रात्रि हनी तमश्च विद्यालक्षण दिन और रात जैसे करता है वैसे ही यह तमह जो अविद्या रूपा है वही एक कारण था ग्रहण और अग्रहण में सदा अप्रभातत्व एक कारण ऐसा लग रहा था सदा अनादिकाल से प्रकाश रूपा आत्मा भी अप्रकाशित है जैसा लग रहा था और अब वह तम विद्या का भाव हो जाने से नित्य चैतन्य भारत नित्य चक्र भास्प होने के कारण युक्तम इसी जो कह दिया सकृत भातम वह बिल्कुल उचित है आमगिरी में देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा श्रुत्याचार पुरम पूर्व ब्रह्मणी पहले आप ब्रह्म हाँ ब्रह्म है पहले से अब भी हैं पहले भी थे आगे भी सदाई ही है लेकिन पहले श्रुति और आचार्य उपदेश से पहले मैं ब्रह्म हूं ऐसा ब्रह्म स्वरूप को आपने ग्रहण नहीं किया था उसके उपदेश के बाद में आपने ग्रहण कर लिया ये ग्रहणा ग्रहण हो गया और आविर्भाव त्रुभाव क्या चीज है? है आविर्भाव और त्रुभाव क्या चीज है मैं करता हूं मैं भोगता हूं अंधा ग्रहण उदय होना ही जीव भाव का आविर्भाव है और मैं करता भोगता प्रकट हो जाए ये क्या है त्रुभाव हो गया अविद्या का त्रुभाव अविद्या का आविर्भाव अविद्या का त्रुभाव मैं ब्रह्म ग्रहण पहला ग्रहण बाद में ग्रहण हुआ पहला विद्या का आविर्भाव था फिर अविद्या का हो गया ब्रह्म यह ग्रहण हुआ था तब तक अविद्या का आविर्भाव था और जैसे अहम ब्रह्म ग्रहण हो गए तो अविद्या का त्रिभाव हो गया यह ग्रहण अग्रहण और आविर्भाव त्रुभाव समझाया एक सब से रहित होने से ब्रह्म शुद्ध परम वैसा है साक्षात प्रकाश स्वरूप है तद्भाव तो ब्रह्म दृष्टिया तमसबंध अभाव इसलिए तद्भाव तो का मतलब हो गया ब्रह्म दृष्टिया तमसंबंध का अभाव अतएव इसलिए वह सर्वज्ञ सर्वज्ञ का मतलब क्या सर्वंच तुपंच देखो सर्वम जाना थी थी थी नहीं विक्रहवाक्य कर दिया है प्रकरण अनुसार विग्रहवाक्य तक बदल गया कि नहीं वही सब कुछ था और वही ज्ञ स्वरूप हुई है जैसे प्रश्न प्रश्न में क्या आया था स्वप्न में क्या है आप आप और जो दृश्य जो बना कौन है वो आप ही बने हैं केवल आपका प्रकाश रूप आप जो हैं ज्योतिर्मय जो आप पदार्थ हैं आप ये सब विषय रूपेणा जैसे पर्दे के ऊपर चित्र है क्या जो टीवी के या सिनेमा हॉल में आप चित्र देख रहे हैं क्या वो कोई पेंटिंग हो गया केवल प्रकाश का खेल चल रहा है प्रकाश का नाच हो रहा है उसी प्रकार आप प्रकाश रूप का नाच चलता है स्वप्न में ग्राह्य ग्राह दृण रूपेण त्रिपुटी रूपेण स्वयं भाषित हो जाता है तो सब कुछ आप ही हैं और उनका जानने वाला भी आप ही सर्वसन सर्व पश्य प्रश्न प्रसाद में वही सब कुछ हो गया और सबको देखने वाला भी वही सर्वच्ञे सर्वज्ञ नीम विधा उपचरण उपचार कर्तव्य विद्वान को निर्दम्न अवस्था को प्राप्त कर दिया ब्रह्म जो कहा गया जो विद्वान है समाज तारी कर्तव्य है करना है उसके बाद भी करते रहना पड़ेगा क्या एक बार हम ब्रह्मास्मतीगा हम ब्रह्मास्म साक्षात्कार हो जाए अनुभूति हो जाए उसके बाद फिर बारम्बार समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा क्या कहते नहीं उसके बाद कोई जरूरत नहीं जरूरत नहीं ना समाधि न ध्यान जाप कर्म न कुछ नहीं कोई चीज की जरूरत नहीं है उपचार ना उपचारा न कर्तव्य ब्रह्मणी समाध्य कर्तव्य माचिक जो लोग कहते हैं विद्वान को भी ब्रह्म के बाद भी बार बार फिर समाधि करो फिर जब करो ध्यान करो करते रहना चाहिए कहते उसके लिए कोई जरूरत नहीं तो ब्रह्म कोई ही नहीं जो कुछ समाधाना आदि उपचार जिस प्रकार से अज्ञानी दूसरे अज्ञानी लोग क्या करते वो अपने स्वरूप से भिन्न मान रहे ना मैं हूँ मैं आपका का करना चाहता हूँ इसे मैं समाधि का अभ्यास करूंगा ध्यान करूंगा कौन कहता है कि मैं ध्यान करूंगा जो वो व्यक्ति कहेगा जी व्यक्ति ने भी ब्रह्मानुभूति नहीं किया समाधान अन्य मात्री नहीं वो भवती और ये कैसा है ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्धुक्त स्वभाव ब्रह्मण हरे ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्धुक्त स्वभाव वाला होने से क्या किसी भी प्रकार का उपचार जो साधना की जरूरत नहीं है निरुपाधिक उपचार समाध्यादि निरुपाली ब्रह्मी न कर्तव्य शेषोस्ती है ना इस बात को वैधर्म दृष्टान अज्ञानी को क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी दृष्टान बताने के लिए दूसरे ब्रह्म ज्ञानी को दृष्टान बना नहीं सकते क्योंकि दो ब्रह्मज्ञानी हो अग्ञा उपाधिया अनेक होंगे अनेक उपाधियों में रहता हुआ जो जीव था वो तो तो तो तो में बुद्धि कर गया लेकिन जब ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म तो अनेक नहीं है ना तो ब्रमित अनेक जो जाएंगे जबित ब्रह्म आपने मानते हो श्रुति कह रही है जब भ्रमित ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म अनेक है नहीं अत अनेक ब्रह्मित तुम्हें नहीं मिल सकता एक ही प्रमित होगा वह होगा ब्रह्म ही होगा जो भ्रमित हो जाए भ्रमी हो जाता है ना करने कहा जाएगा जैसे जो भी नदी चला जाए समुद्र में वह अनेक समुद्र हो जाएगा क्या समुद्र एक, एक ही है कि जितनी भी नदियां उसमें चला जाए वह समुद्र ही हो जाएंगे ना जितने भी जो अज्ञानी लोग थे भ्रमित्व अगर तो ब्रह्म हो जाएंगे तो भ्रम एक होने के नाम सब वही एक भ्रम ही हो जाएंगे इस प्रकार जैसे अनेक नदिया पहले भेद को लेकर के उपाधि को कर लेकर अनेक अत्य था जब आप देखे सागर हो गए तो वहां सागर एक है इसे अनेक सागर अनेक नदियों का लय होने से अनेक सागर नहीं हो जाता अनेक अनेकृत का ब्रह्म लय होने से अनेक ब्रह्म नहीं हो जाता अतः एक ही ब्रह्म होने से जिसमें सब लीन हो गए ये भी सब क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा दौर रहे फिर एक ऐसा व्यवहार हो है अनेकों श्रोत्र पर निष्ठ उपाधि को, को लेकर जिस उपाधि में रहा वह जो जीव था वो अपने स्वरूप अनुभव करके उस उपाधि से रहित हो गया है उपाधि उसके निमित्त क्या हो चुकी है उस उपाधि को लेकर अज्ञानी व्यवहार कर भी ब्रह्म ज्ञान है ये भी श्रोत्र भ्रमिष्ठ है वो भी श्रोत्र भ्रमिष्ठ है वो भी श्रोत्र ब्रह्मिष्ट है ऐसे अनेक स्रोत्र ब्रह्मिष्ठ अनेक ब्रह्म ज्ञानी व्यवहार अज्ञानी उपाधि दृष्टि से बने करते रहेगा इन वास्तव में अनेक हो नहीं इसे कहते हैं ब्रह्मणि निपाली ब्राह्मण विद्यादश अविद्याद्या में अविद्या नहीं होगा फिर कहते फिर जीवन मुक्ति विद्या मुक्ति फिर कहा जाएगा कहते वो जीवन मुक्ति मात्र इसलिए व्यवहार है बाधितानुत्तिया तो व्यवहार आभास रहा। वो का हो रहा व्यवहार भी, भी के दृष्टिकोण से इसे अज्ञानी का दृष्टिकोण से एक दूसरा अज्ञानी में होता व्यवहार में सत्यता रहती है और ज्ञानी के शरीर में होता व्यवहार में आभासा होता है व्यवहार जैसे सिनेमा में या एक्टिंग करने वाला नाटक जो है अभिनय करने वाला हो नाटक में जो नाटक कर रहा है जो नट उसके द्वारा तो शिव सूत्र में तो कह दिया नटवद एक सूत्री बना दिया नट का जैसे व्यवहार वैसा व्यवहार हो जाएगा सारा और इतनी ऐसा व्यवहार हो जाता है आप जैसे देखो ना नाटक चल रहा है नाटक करने वालों में कोई असर है वो उनको अच्छी तरह से मालूम है मैं ये राम नहीं हूं मैं रावण नहीं हूं राम रावण लड़ाई हो रही है आप देख रहे हैं हरे दूसरे को बोल रहे सुना रहे हैं बातें हो रही है आप भावावेश में आ जाते हैं लेकिन वो नाटक करने में उसको मालूम है वो कोई भावावेश में नहीं आता क्यों कि नाटक करने वाले को मालूम है मैं नाटक कर रहा हूं एक क्षण के लिए भी वो भूलता नहीं मैं देवदत्त हूं मैं राम नहीं हूं यह बात उसको प्रतिक्षण स्मृति में पक्का है बल्कि सारे व्यवहार कर रहे राम का पूरा व्यवहार कर रहा है इन भीतर से दृढ़ निश्चय है हम देवदत्त राम, इन देखने वाला क्या है यह ज्ञानी को समझ में ये सोच रहा है भगवान राम है ओहो आरती उतारेगा कई लोग टीवी को आरती उतारते थे रामायण रामायण आता था सीरियल इतनी मोहग्रस्त इतनी विवेकहीनता अंधश्रद्धा इस अंधश्रद्धा कहाज्ञानी तो वो तो नाटक है स्क्रीन है कोई गोविंद था कोई राम तो था नहीं मोह आवेश में आ जाते अज्ञान के वजह से अविवेक की वजह से उस व्यवहार को सत्य मान लेते मान करके भ्रांति में पड़ जाते हैं। कई तो रोते थे जब करके सीनरी बिल्कुल वेदना परिता गया बाघ राम रो रहे हैं उनका उनका तो रो भी रोने लग गए इसी तरह से अज्ञानी उनका ब्रह्म उनका मामला बनता है जिस जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान हुआ उस ब्रह्म को शरीर से जो सकल व्यवहार व्यवहार आभा है वायतान होना व्यवहार आभा में सतता का भांति लोग कर लेते हैं और प्रम ज्ञानी है, ये भी अज्ञानी हमारे जैसे नहीं पाते व्यवहार आभास की जो सिद्धि है वायुवृत्ति होती है जीवन मुक्त अवस्था है इसलिए कई लोग दिव्या जन्मुख होते ही नहीं मान दिया कदम ही कर कुछ नहीं हो गई विधेयु जन्मुख दो नहीं मान भ्रमित तो ब्रह्म ज्ञान हुआ उसे ब्रह्म हो ही गया और फिर पीछे बीच उस कहां से आ गए तो ब्रह्म होना बाकी क्या मरने के बाद ब्रह्म होगा क्या अरे तो उसी शिक्षण हो गया साक्षात्कार होते, ही। होते ही। का नहीं। ये केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए जीवन मुक्त नहीं तो रहेंगे फिर तो हमें को जो भी गुरु आचार अज्ञानी होंगे थोड़ा कम अज्ञान है ज्यादा अज्ञान वाला होगा फर्क तो है इसलिए चीन मुक्त और हृदय मुक्त व्यवस्था आचार्य आदि के दृष्टिकोण से कर लिया